विनय पत्रिका दिनियावली राम सोते न कियो। अगम जो अमर तनु सुकुल तो जन्म शरीर सुंदर है परम पद पावत पुरारी मुरारी को यह भरत खंड समीप सुर सरि थल भलो संगति भली तेरी कुमति कायर कलप बल्ली जहति है विषफल फली अजहु समझ चितय सुन परमार्थ है हित सो जगहु जाते स्वरथ स्वारथहि प्रिय स्वारथ सुखाते देख खल यही खेल परिहरी सो प्रभु ही पहीचानई पिता मात गुरु स्वामी अपन पौत सेवक सखा प्रिय लगत जा के प्रेम सोभिनु हे तुहित तय नहीं लखाऊ दुरीन सो ही, ही, ये ही है चलही ही है सुमरे छाया कमल की भगत पर सजीवन जीव को जो साध सब सब को सजे हरी हरिता सिवाय सिवता जोदाई, तोही जान की हिमती मधुर मूरती, मोह दम्मर्द मंगल माई, ठाकुरे यते हिं, बड़ो सील सरल सुथे हिं, ध्यान अगम सिवों भेजो के वटवुठी, भरियं कभे जो सजल नयन तले है सीतिल सरीर जो तुर से तमुनिकेम प्रिय रघुबीर सो सग सबरिन भालु कपकी आप ते बंदित भरे तापर तिन किसेमिर जिय जात जन सकुचन घड़ी स्वामी को सुभाव स्वभाव सुजब उर आन है सोच सकल भिख हैं राम भलो मन मानी है भलो मानी है रघुनाथ जोरिजो हाथ माथो नाय है तत्काल तुलसे दास जीवन जन्म को फल पाई है जप नाम करही प्रणाम कहि गुण ग्राम राम ही धरिये बिचरही अवनि अवनी सबन मधुकर अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म और सुंदर शरीर दिया है जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का कारण है जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं फिर यह भारतवर्ष देश पास ही देवनदी गंगा जी कैसा सुंदर स्थान है साथ ही सत्संग भी उत्तम है इतने पर भी अरे कायर तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्प, कल्प भी जन्म मरण रूपी की विषैले फल फला चाहती है अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग ही कर रहा है अब भी समझ ले मन लगाकर परमार्थ की बात सुन यह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है विचार कर वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा और जिसे वेद गाते हैं अर्थात श्री राम जी ही हैं अरे दुष्ट देख विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे उस स्वामी को पहचान जिस सब में रहने वाले आत्मा रूपी राम के प्रेम के कारण ही पिता गुरु स्वामी शरीर पुत्र सेवक मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं उस अहेतुक तो हित करने वाले परम सुहित प्रभु को तूने नहीं पहचाना वह तेरा हितकारी प्रभु हरी दूर नहीं है तेरे हृदय में ही है छल छोड़कर उसका स्मरण करने पर वह सदा कृपा किए ही रहता है भाव यह है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है इसी से उसका साक्षात्कार नहीं होता पर्दा हटा कि प्यारे का मुख कमल दिखा वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किए रहता है स्वयं सदा उनकी रक्षा करता है जो उसे भजता है वह भी उसे भजता है वह जगत का ईश्वर है जीव का जीवन है जो सबके लिए सब तरह के साज सजाता है जिसने विष्णु को विष्णुत्व ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और शिव को शिवत्व दिया वह यही श्री जानकीनाथ रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूपणी मंगलमयी मूर्ति है यद्यपि वह बहुत ही बड़ा स्वामी है सभी का अधीश्वर है तथापि वह महान सुशील सुंदर और सरल है अरे जिसका ध्यान शिव को भी दुर्लभ है उसने उठ केवट को हृदय से लगा लिया हृदय लगाकर मिलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और प्रेम व शरीर शिथिल सा हो गया देवता सिद्ध मुनि और कवि कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है जिन्हें जितना प्रेम प्यारा लगता है उतना और किसी को नहीं लगता उन्होंने पक्षी जटायु सबरी राक्षस विभीषण रीछ जांगवान आदि और बंदरों हनुमान जी आदि को अपने से भी अधिक पूजनीय बना दिया अब शील की ओर देखिए इतने पर भी वे जब उन लोगों द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं तब संकोच के मारे मन ही मन गढ़े से जाते हैं प्रभु श्री राम जी का जो शील स्वभाव मैंने कहा है उसे जब तू हृदय में लाएगा तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और प्रभु रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे अरे श्री रघुलास जी तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा तुलसीदास तुलसी क्षण जन्म और जीवन का फल पा जाएगा अर्थात तुझे श्री राम जी दर्शन देंगे तू राम नाम का जप कर राम को प्रणाम कर उनके गुण समूहों का कीर्तन कर और हृदय में श्री राम जी को विराजित कर तथा अपने मन को जगदीश श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बनाकर पृथ्वी पर निर्भय विचरण कर, कर। इससे यह सिद्ध है कि गोसाई जी भगवान शिव कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं मानते थे जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो तब ते देो माया बस स्वरूप बिसरा दही भ्रह ते दुख पायो पायो जो दारुण दुसह दुख सुखले ही मिलो भवसूल दही पंथ तू हठ हटी चलो बहुजो नि जन्म जरा भी पति मति मंदियो नहीं से राम बिनु बेस्वास विश्राम मूढ़ विचारु पायो करी हे hey जीव जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया माया के बस होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असहनी दुख मिले सुख का तो स्वप्न में भी लेस नहीं रहा जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं तो उसी पर हट हठपूर्वक बार बार चलता रहा अनेक योनियों में भटका बूढ़ा हुआ विपत्तियां सही मर गया पर अरे मूर्ख तूने इतने पर भी श्रीहरि को नहीं पहचाना अरे मूड़ विचार कर देख श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहें शांति प्राप्त की है आनंद सिंधु मज्ज तबासी पिया मृग भम भारी सह्यजिय तुम मगन भय सुख मारी तह मगन मज्ज पान करी निज सहज अनुभव रूप रूपयर निर्विकार उदार सुख तो राज सपन हे जीव तेरा निवास तो आनंद सागर में है अर्थात तो आनंद स्वरूप ही है तो भी तू तो उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है तो विषय भोग रूपी मृग जल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर कर हो रहा है उसी में डूबकर नहा रहा है और उसी को पी रहा है परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुखरूपी सच्चा जल तीन काल में भी नहीं है अरे दुष्ट तो अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है तूने तो अपने उस विशुद्ध अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है और व्यर्थ ही दुखी होता है अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है परंतु मोहबस अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है